यारी तेरी यारी चल माना इस बारी सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी यारी तेरी यारी चल माना इस बारी सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी खूब है लगी मुझको तेरी बीमारी इस बेढंगे दुनिया के संगे हम न होते यारा अपनी तो यारी अतरंगी है रे कर बेरंगी शामी हुड़दंगे मस्त मलंगी यारा अपनी तो यारी अतरंगी है रे अतरंगी रे नमस्कार हमने एक बात कही कि इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हम नीमा रवि यानी श्री रविश्वास्तव की बेटर हाफ और याद है ना आपको कि स्वतंत्रता दिवस विशेषांक के पहले का जो पिछला एपिसोड था वो दोस्ती के विषय में था और उनके दोस्तों ने जो कुछ उनकी भावनाएं थी रिकॉर्ड करके भेजी थी जिनको इन्होंने इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया था तो हम लोगों को लगा कि ये तो मामला जरा अधूरा सा रह गया हम लड़कियाँ रह गई लड़के लड़के बोल कर निकल लिए और हमारे भी मन में दोस्ती के बारे में जो इतनी इतनी सारी बातें होती हैं और इतने सारे कमाल की चीज़ें होती हैं और हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी होती रहेंगी उनका क्या और वैसे भी लड़कियाँ किसी से किसी मामले में कम नहीं है तो हम क्यों पीछे रहेंगे भाई यहाँ भी कंपटीशन चलेगा हम भी फर्स्ट आना चाहते हैं तो हम भी बोलेंगे तो हमने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि भाई अपना अपना आप लोग विचार जरा भेज दीजिए रूपाली ने तो दोबारा भेजने के लिए भी हामी भरी और फटाफट भेज दिया रूपाली रंजना और सुधा इन्होंने भेज दिया बाकी हमारी दोस्तों ने नहीं भेजा कोई बात नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी कुछ कारण होगा आखिर दोस्त हैं हमारी हमारा मान रखेंगी मगर सचमुच में उनको कुछ जरूरी आन पड़ा होगा तभी नहीं कर पाई होंगी तो खैर एक एक करके आप इन की बातें सुनिए और हम अपनी बात भी आपसे बताना चाहेंगे हमारी बात यह है कि हमारी जिंदगी में पहले हमने सिर्फ परिवार देखा शादी के बाद की बात बता रहे हैं और परिवार में भरपूर प्रेम आदर सम्मान लाड़ प्यार डांट डपट सब चला सब मिला भरपूर मिला और बहुत प्यार से मिला अच्छा मिला जीवन की दिशा निर्धारित होने सी लगी कुछ कुछ अकल आने सी लगी वो अकल तो खैर अभी भी आ ही रही है बेचारी पता नहीं कब मेरे पास पूरी आ पाएगी या नहीं भी हो सकता हम हम बगैर अकल के ही इस दुनिया से रवाना हो जाएँ इसका भी कोई ठिकाना नहीं बट ठीक है काम चल रहा है हमारा तो उसके बाद जब परिवार से ट्रांसफर होने के कारण अलग हुए और पहले नैनीताल गए फिर बंबई गए फिर इधर उधर करते हुए फिर वापस बंबई पहुंचे फिर हैदराबाद भी आए तो मतलब ये सारे चक्कर वक्कर लगाने के चक्कर में हुआ ये कि सबसे पहले हमें मिली कबल मांगा नहीं नहीं सॉरी सॉरी सबसे पहले हमें बनारस में ही मिले के के भैया की पत्नी रितु और साथ ही साथ मिली शाहिद भैया की पत्नी सोफिया बहुत प्यारे लोग बहुत अच्छे लोग समझदार लोग बहुत प्यार दिया इन्होंने हमको बनारस में क्योंकि हम अपने परिवार में ज्यादा व्यस्त रहते थे तो इन दोनों लड़कियों ने ये कभी नहीं सोचा कि वो हर बार जब आना दोस्ती या जब मिलने आना होता है तो वो हमारे पास आ रही हैं हमारे घर में आ रही हैं मिल रही हैं ये कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हम वो दस बार बार बार आती हैं तब हम कभी एक बार उनके यहाँ जाते हैं भाई वाह ये होती है समझदारी ये होती है अंडरस्टैंडिंग जो हमें सबसे पहले इन लोगों ने परिवार के बाहर दी इसके बाद नैनीताल पहुँचे वहाँ पर मिली कंवल बांगा ओफ वो, बिल्कुल बिल्कुल मतलब क्या बताएं आपको देखते ही जैसे वो हम उनके हो गए और वो हमारी हो गई और हम हमारे बच्चे पति लोग तो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते पहचानते और दोस्त तो जैसे धरती पे जो स्वर्ग होता है एक तो नैनीताल ऊपर से मतलब नैनीताल ऑलरेडी एक ड्रीम वर्ल्ड में से निकला हुआ स्थान है और हजार कठिनाइयाँ थी कभी बर्फ़ पड़ रही है कभी लाइट नहीं आ रही है इतना ठंडा है और ये है और वो है खूब सारे मेहमान आ रहे हैं उनके यहाँ भी हमारे यहाँ मगर क्या ऐश से ईश्वर की कृपा से प्रेम से आनंद से दोस्ती के रस में भीग भीग के हम लोगों ने अपना घर उनका घर एक करके संभाला और बहुत इन्जॉय किया उसके बाद पहुँचे बम्बई बंबई में सबसे पहले मिली मुक्ता मुक्ता सिंगर फिर जीवन में आई रंजना पूनम कुमकुम फिर सेकंड इनिंग्स में जब पहुंचे तब तो हमको इतफाक से फिर से मुक्ता मिली रंजना मिली पूनम पूनम तो नहीं मिली और फिर नए दो नई दोस्तियां हुई हमारी सरोज जी से सरोज मकर जी से और सुषमा जी से और सुधा से सुधा पंकज सुषमा बोरा और सरोज मत मक्का हम साहब आप लोगों को बता नहीं सकते हैं कि ईश्वर का कितना धन्यवाद दें कि वो टोकरी जो है धन्यवाद की ओवरफ्लो हो रही होगी भगवान जी के पास मगर हम धन्यवाद देते थकते नहीं हैं कि प्रभु तुमने हमको इतने अच्छे दोस्त दिए कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना ठीक भर भर के भगवान ने हमको अच्छे दोस्त दिए इतना प्यार इतना अच्छा प्यार ही नहीं सम्मान प्यार सम्मान साथ बिल्कुल सेफ्टी पिन है हमारी दोस्त एग्जैक्टली सेफ्टी पिन अगर कहा रहे है तो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारी दोस्त ने हमारी सेफ्टी पिन है हम सब एक दूसरे की सेफ्टी पिन हैं, हम सब एक दूसरे के लिए छाता है अम्ब्रेला है रेनकोट है जिसको जब जरूरत पड़ी बिना कहे बिना सुने बिना मांगे पहुंच गए साहब हम आए ना चलो देख लेंगे ये प्रॉब्लम है कोई बात नहीं देख लेंगे सबने हमारे साथ ये किया हम उम्मीद करते हैं शायद हम भी किसी के साथ ऐसा कर पाए हों ये वो वरदान है जिसके बिना ये दुनिया फीकी है आज भी हम लोग सब उम्र के उस दौर में पहुंच चुके हैं कि बचकाने अर्थ कहते करते, करते जरा उटपटांग लगेंगे मगर हम लोग हैं ही अतरंगी, तो क्या करें आज भी हम अपने दोस्तों के साथ अगर किसी के हाथ पैर में ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो हुई झमाझम जम होती बारिश में बाहर निकल के भीगने का आनंद लेंगे खुश होंगे झूले पे ज... भीगते हुए झूलों पे झूले झूलेंगे जूले गाने गाएंगे लौट के झहुआ भर के चाय बनाएंगे पियेंगे साथ में ये हमारे अरमान हैं ये हमारी उम्मीद है और ये हम लोग कर सकते हैं ऐसा लगता है अगर ईश्वर की कृपा बनी रही तो हे भगवान हमारी सब दोस्तों को खूब सुखी रखना स्वस्थ रहना दुनिया के सब सुख देना और साहब जहाँ अच्छा दोस्त मिले हो सके तो उसे पकड़ लेना है एकदम धड़ाम से उसको छोड़ना नहीं है जाने नहीं देना है पकड़े रहना है क्योंकि ये दोस्त ही वो होते हैं जो हमारी सारी अच्छाइयों बुराइयों को बेवकूफियों गलतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं बड़े प्रेम से झेल लेते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो खास हो तुम ही हो जो कि हमारे जीवन को सुंदर बनाए हुए हो हाँ परिवार तो है अपनी जगह पे और परिवार में भी सब सदस्य दोस्त हैं मगर उनके अलावा वाले जो दोस्त हैं हमारी सारी जो ये दोस्त लड़कियाँ हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन हम फिर से भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं धन्यवाद कह रहे हैं और अपने सब दोस्तों को सलाम कर रहे हैं थैंक यू हमारे जीवन में बने रहने के लिए और आने के लिए थैंक यू सो मच तो जैसा कि आपने देखा कि आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हमारी धर्मपत्नी ने अपने हाथों में संभाल ली धर्म पत्नी तो अब साहब ये शुरुआत तो आपने सुन ली तो अब उनकी कुछ सखियों की बातें भी सुन लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अनेक मित्रों से निवेदन किया कि भाई आप भी कुछ कहिए तो उसमें से कुछ एक ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं जैसे सबसे पहले हमारे सामने आ रही हैं रंजना जी यह हमारे प्रिय मित्र श्री गोपाल किशन कंसल जी की पत्नी हैं और इनके विचार जो हैं वो अपने आप में कुछ विशेष हैं दोस्ती क्या है मैंने बहुत बार महसूस किया है कि शब्द तो शोर है तमाशा है साइलेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड दोस्ती वही एक निशब्द रिश्ता है निशब्द रिश्ता है जिसमें आप दोस्त के कुछ कहे बिना ही उसकी बात समझ लेते हैं आप उसकी मनस्थिति समझकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं यह तो हुआ एक पहलू दूसरा पहलू है कि दोस्त के सामने आप सिर्फ आप रहते हैं नो पटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड कोई नकाब नहीं कोई प्रिटेंस नहीं दोस्त आपको कभी भी जज नहीं करते आप जैसे हैं आप उसी रूप में पूर्णतया स्वीकार होते हैं यह दोस्ती का निशानी है एक और बात जो सिर्फ दोस्त कर सकते हैं बिना दिखाना जहां कहीं आपसे गलती हुई तो दोस्त ही आपको खुलकर बताते हैं बताने की हिम्मत रखते हैं दोस्तों के साथ न जाने कितनी बार हंसते हंसते आंसू निकल निकले हैं मेरे और न जाने कितनी बार रोते रोते भी हंसी फूट पड़ी है ये सब कमाल सिर्फ दोस्ती कर सकते हैं मतलब हालात पर दोस्त ऐसा पलटवार करते हैं कि करने की क्षमता रखते हैं कि हालात अपने आप सुधर जाते हैं खुश नसीब हूं मैं कि मुझे ऐसे दोस्त वरदान में मिले इसके बाद अब सुधा पंकज यानी कि पंकज कुमार जी की पत्नी सुधा जी जो कि मेरी बहन भी हैं और इस नाते से ए, नीमा देवी के साथ यू तो इनका आंकड़ा 36 का होना चाहिए परंतु 36 का है नहीं तो ये लीजिए उनकी बात सुने फ्रेंडशिप यानी दोस्ती मित्रता याराना यारी दोस्ताना बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ फ्रेंडशिप ही होता है ये शब्द तो एक है लेकिन इसके रिश्ते अनेक हैं। दोस्ती पति-पत्नी के बीच में भी हो सकती है माँ बेटी के बीच में भी हो सकती है भाई-बहन के बीच में बहन के के बीच, बीच बहनों में और भी किसी भी दो व्यक्तियों में दोस्ती हो सकती है ये रिश्ते तो कई हैं, लेकिन इनका अर्थ केवल केवल एक ही है दोस्ती यानी वो शख्स जिसके साथ में आप अपने मन की हर एक बात शेयर कर सकते हैं मतलब मन से से हो जाना। जिसके संग हम कुछ भी बात कहें, वो वो हमें नेगेटिव तरीके से नहीं समझेगा, वो हमारा दोस्त होता है। जो कोई भी अगर हम कोई गलत बात भी उसको बताते हैं तो वो हमारे चश्मे से और हमारे नजर से उस बात को समझने की कोशिश करेगा लेकिन हाँ उसका हल जो है वो अपने चश्मे से अपने नजरिए से हमें समझाएगा और हमें सही जगह पर लाने की कोशिश करेगा दोस्ती का इतना सुंदर रिश्ता है और जिसको भी अगर दोस्ती जैसे रिश्ते से जिसका ताल्लुक न बना हो उसके लिए हमें लगता है कि दुनिया में सब कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल इंसान अधूरा अकेला सा है और दोस्ती के मामले में हम तो शायद इतने लकी रहे हैं कि हमने दोस्ती के हर एक रिश्ते को बहुत ही करीब से देखा है और तो तो और हमारा तो हमारी सास से भी जो है वो दोस्ती का रिश्ता था अपनी सास छोड़िए हमारी सहेलियों की सास लोगों के साथ में भी हमने बहुत अच्छा सा एक दोस्ती का रिश्ता निभाया है जिनके संग हम बहुत मजे में बात कर लेते थे और इंजॉय करते थे उनके साथ में और इसलिए दोस्त एक ऐसा शब्द है कि जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है लेकिन चुप रह करके भी इसको समझा जा सकता है बिकॉज ये एक महसूस करने का रिश्ता है बोलने का नहीं है तो हमें लगता है कि इंसान की जिंदगी में कुछ हो ना हो लेकिन एक दोस्त जरूर होना चाहिए और उसको दोस्ती क्या है इसका अनुभव होना बहुत बहुत जरूरी है वरना उसकी जिंदगी वीरान सी रहेगी थैंक यू और अब हम आपके सामने लेकर आते हैं रूपाली जी को रूपाली जी ने यूं तो दोस्ती की परिभाषा देते वक्त मुझसे भी कुछ बातें की थी परंतु यहां पर वो अपनी स्त्री मित्रों की चर्चा करने में पीछे नहीं रही यानी कि अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने जो पहले मुझे दोस्ती की डेफिनेशन बताई थी उसमें कुछ कमी रह गई थी तो साहब यह रही उनकी बातें औरतों के बीच की दोस्ती की खूबसूरती और संवेदनशीलता कमाल की होती है कभी वो मां बनकर लाड़ प्यार और सेवा सुश्रूषा भी कर देती हैं कभी बहन की तरह बहुत सारी मस्ती भी कर लेती हैं और कभी कभी गुरुआइन बनकर हड़का कर सीधा रास्ता भी दिखा देती हैं बिना बोले बिना शब्दों का इस्तेमाल किए अपनी सखी का दर्द समझना और बिना कुछ कहे या किए उसे एक संबल एक सहारा एक आस देना ये वही जानता है जिसने इसे महसूस किया हो मैंने जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाए हैं लेकिन सालों और दशकों चलने वाली सबसे खूबसूरत दोस्तिया औरतों के साथ रही हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इन रिश्तों में ईर्ष्या होती है लेकिन मुझे इन रिश्तों में हमेशा इतना प्यार इतनी उदारता इतनी सहिष्णुता मिली है जब आपका दिन खराब हो आपका वक्त खराब हो आपका मन खराब हो और आप ऐसी उटपटांग हरकतें करते हो यकीन मानो आपका साथ देने वाली सखी ही होगी और उसके बाद हड़काने वाली भी वही होगी कि बस अब बहुत हो गया चलो चाय पियो या आए गए कुछ और भी पी लो नहीं तो थोड़ी सी आइसक्रीम खा लो लड्डू खा लो और जाके सो जाओ मेरे पास शब्द नहीं है इन भावनाओं को उस खूबसूरती को बयान करने के लिए आई थिंक जिंदगी में मुझे जो भी रिश्ते मिले हैं मेरी सखियों ने के साथ जो मेरे रिश्ते रहे हैं वो शायद सबसे खूबसूरत और सबसे शब्द नहीं है मेरे पास और शायद उन्हें बहुत अच्छे शब्द देने की जरूरत भी नहीं है जो भी है मेरे दिल में नीमा देवी मेरी जिंदगी का हिस्सा होने के लिए और मुझे बहुत शानदार चाय पिलाने के लिए और अपनी मुस्कुराहटें मेरे साथ बांटने के लिए और मुझे हमेशा प्रेरणा देने के लिए कि आप जिंदगी को इतने पॉजिटिव तरीके से इतने खूबसूरत तरीके से देख सकते हो और जीत सक जी सकते हो और आगे से इतना खूबसूरत होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अला भी और अब फिर से एक बार माइक्रोफोन नीमा जी के हाथ में सबसे सबकी बातें आप लोगों ने सुनी और हमारी बात भी सुनी मगर हमें एक अपनी प्रिय मित्र का जिक्र करना बहुत जरूरी है नाम है शशि बाला सिन्हा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के समय इनसे मेरी मुलाकात हुई और जिसको कहते हैं ना कि बस देखते ही हम दोनों एक दूसरे के हो गए दोस्ती हो गई ये मेरी ऐसी दोस्त हैं जो कि हमारी शादी हो गई उसके बाद भी हर वीकेंड को बनारस में ही मम्मी पापा रहते थे और ये बीएचयू हॉस्टल में रहती थी तो ये हर वीकेंड को नियम से मम्मी के पास पापा के पास चली जाती थी दो दिन तीन दिन जो भी छुट्टी का समय होता था वहां बिताती थी पढ़ती थी लिखती थी और साथ साथ छाया की तरह जैसे हम अपनी मम्मी के साथ समय बिताते थे वैसे ये समय बिताती थी शायद ये वो दोस्ती की समझ थी जो ये समझ पा रही थी कि एक मां ने अपनी बेटी को विदा करके जो सुनापन पाया है उसको बुरा तो कोई नहीं दूर कर सकता है लेकिन शायद उसका एहसास कुछ हद तक कम हो जाएगा इतनी कोमल भावना इतना प्रेम इतनी समझदारी शशि बाला ने मम्मी के साथ जब तक वो बीएचयू में रही दिखाई मम्मी के साथ पापा के साथ हमारे दोनों छोटे भाइयों मुन्ना मोना के साथ बिल्कुल वैसे ही आती जाती रही जैसे जब वो हमारे यहाँ तब आती थी जब हम जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो शशि बाला सिन्हा इस समय इतफाक से हैदराबाद में है और उन्होंने भी कहा था कि वो कुछ भेजेंगी लेकिन लगता है वो कुछ व्यस्तता में लज गई होंगी कोई बात नहीं मगर बहुत प्यार बहुत अपनापन उन्होंने पूरे दौरान आज भी हमें दिया है और ईश्वर उनको खूब सुखी रखे धन्यवाद तो भैया आप बात यह रही कि नॉर्मली तो हमारा पॉडकास्ट थोड़ा हल्का फुल्का होता है मगर आज हुआ यह है कि इन सारी बातों को सुनते सुनते मैं खुद भी थोड़ा सीरियस टाइप का हो गया हूं मैं तो यही कहूंगा कि भैया इतना सीरियस पॉडकास्ट मैं नॉर्मली कभी करता नहीं हूं आप भी समझ लीजिए कि इस पॉडकास्ट के दौरान सीरियसनेस भी आ सकती है तो चलिए साहब आज की बातें यहीं पर खत्म करते हैं और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और इसी तरह मिलेंगे जैसे कि आज मिले हैं हां ऑब्वियसली इतने जाहिर तौर पर इतने सीरियस होकर नहीं मिलेंगे और ना ही इतनी गंभीर बातें करेंगे देखिए बातें हल्की फुल्की रहे ना तो हजम जल्दी हो जाती है खाने की तरह अरे गरिष्ठ भोजन गरिष्ठ बातें देखिए मेरी तरफ आंखें तरेर कर मेरी पत्नी देख रही हैं मगर मैं डर नहीं रहा हूं मैं अपनी बात पूरी किए बगैर नहीं बंद करूंगा मैं बात पूरी करते वक्त आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने सुनी बातें और आज की बातें सुनी इसके लिए और अधिक आभारी हूं <laughs> <laughs> हम लोग साहब एक सॉरी वेरी सॉरी हम यही कह सकते हैं कि हमने आज एक नया आयाम देखा है शायद मित्रता के बारे में बातें करते वक्त हम शायद ही कभी इतने सीरियस होते हो जितना कि मैं आज इन लोगों की बातें सुन करके वास्तव में आश्चर्यचकित हूं क्योंकि मनोवैज्ञानिकों को छोड़कर शायद ही कोई व्यक्ति महिलाओं की बातों को समझता रहा हो कि वो इतनी सीरियस हो सकती है कह सब लड़कियां हैं ओके लड़कियों की बातों को तो शायद ही कभी कोई सीरियस समझता हो मगर आज हमको साहब सुनना पड़ी तो हमें समझ आया कि अच्छा ये लोग भी बड़ी विचारणीय बातें कर सकती है अच्छा? तो साहब मैं बहुत आभारी हूं उनका भी जिन्होंने इतनी विचारणीय बातें कही और आपका तो ऑब्वियसली आभारी हूं ही क्योंकि आपने इन बातों को सुना और शायद मैं कई हफ्तों से आपसे कह नहीं पाया हूं कि अरे भैया ट्विटर पर हैंडल है हमने एक बात कही का अपनी बातें वहां भी कहिए और जैसा कि हम फेसबुक पर भी आते हैं व्हाट्सएप पर तो हैं ही तो चलिए फिर मिलेंगे नमस्कार नमस्कार हो बन कहीं दगर, ओ यारा, मेरे लिए हर कदम संग चली तेरी यारी इस बेढ़ी दुनिया के संगी हम न होते यारा अपनी तो यारी अत रंगी यारा अपनी तो यारी अतरंगी है रे अतरंगी रे ऊ हे